एपिसोड 558. अब तो ऐसा लग रहा था कि क्राइम करने वाला काफी चालाक और शातिर है उसने सब कुछ बहुत पहले से ही प्लान कर रखा था और इतने शातिर तरीके से कत्ल को अंजाम दे रहा था कि पुलिस उसकी सोच तक भी नहीं पहुंच पा रही थी पुलिस जितना चाहे हाथ पैर मार रही थी लेकिन किसी भी हालत में इस कातिल तक नहीं पहुँच पा रही थी पूरे सोलन डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फोर्स अब सिर्फ एक कातल को पकड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था अब तक विक्रांत भी काफी प्रेशर में आ चुका था अब तक मेडिकोर फार्मा कंपनी के तीन कर्मचारियों का मर्डर किया जा चुका था मेडिकोर कंपनी के डायरेक्टर्स की चिंता और डर बढ़ता ही जा रहा था अगर अब एक और मर्डर हो जाता है तो फिर स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी पुलिस की हालत तो और ज्यादा खराब हो उठेगी कई पुलिस ऑफिसर्स को तो अपनी नौकरी तक से हाथ धोना पड़ सकता है दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय तक से सोलन पुलिस पर काल को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रेशर डाला जा रहा था स्पेशल टीम को भी लगातार मुंबई हेडक्वार्टर से फोन आ रहे थे उनके ऊपर भी जल्द से जल्द रिजल्ट देने का प्रेशर बना हुआ था अभी तक पुलिस को थोड़े बहुत क्लू मिले हुए थे लेकिन उससे कतिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था आखिरकार पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए मेडिकोर कंपनी के सभी वर्कर्स को सेफ रहने के लिए कह दिया था यानी कि पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए मेडिकोर के सभी एम्प्लाईज को ज्यादा से ज्यादा समय घर पर रहने की हिदायत दे डाली थी इससे कंपनी के वर्कर्स में और ज़्यादा पैदा हो गया। डिपार्टमेंट के तो सारे वर्कर्स ने काम पर आना ही बंद कर दिया जिससे कंपनी पर तारा लगने की नौबत आ चुकी थी वही कुछ वर्कर्स तो इतने ज्यादा डरे हुए थे कि वो पुलिस स्टेशन पर ही डेरा डालकर बैठ गए थे पुलिस बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाते हुए घर भेज रही थी और सभी को घर पर ही रहने के लिए कह रही थी लेकिन कोई पुलिस की बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था यहां तक कि इन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना भी शुरू कर दिया था पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और मेडिकोर फार्मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच लगातार मीटिंग का दौर चल रहा था पुलिस अपने तरीके से उन्हें समझाने में लगी हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ना जाने कितनी बार पुलिस पूछताछ भी कर चुकी थी उन्हें चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था पुलिस से लेकर कंपनी के डायरेक्टर्स तक इधर उधर भागा दौड़ी में लगे हुए थे पूरा शहर पुलिस के सायरन के शोर से गूंज उठा था जगह जगह पुलिस छापे मार रही थी ना जाने कितने संदिग्धों को पुलिस उठाकर जेल में डाल चुकी थी मेडिकोर फार्मा कंपनी के वर्कर्स की हिस्ट्री निकाली जा चुकी थी पुलिस ने दिन रात एक कर दिया था सभी ऑफिसर्स की छुट्टी कैंसिल करके इस कतल को पकड़ने के काम में लगा दिया गया था खौफ का आलम यह था कि पुलिस महकमे से लेकर मेडिकोर के वर्कर्स तक हर कोई अगले दिन के सूरज को उगने से रोक देना चाहते थे क्यूँकी किसी को नहीं पता था की अगले दिन की शुरुआत के साथ ही कतिल अपना अगला निशाना किसे बनाएगा रात के तकरीबन ग्यारह बज रहे थे आज पूर्णिमा की रात थी और सोलन की सड़कें चांद की दूधिया रोशनी से नहाई हुई नजर आ रही थी आसपास विशाल का पर्वत मानो किसी प्रहरी की तरह इस शहर की सुरक्षा में खड़े नजर आ रहे थे विक्रांत मध्यम गति से अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए निकल पड़ा था भले ही वो इस वक्त गाड़ी लेकर अपने डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन पर जा रहा था लेकिन अभी भी उसका पूरा ध्यान इस सीरियल किलर पर था जिसने इस पूरे शहर को खौफ के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर दिया था विक्रांत को आज के दिन मिला हुआ उम्मीद थीट टास्क, टास्क को किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता था वो तो देहरादून से एक सौ नब्बे किलोमीटर दूर स्थित इस शहर में सिर्फ डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के लिए आने की तैयारी कर चुका था लेकिन इतफाक से अच्छा यह हुआ कि हाई कमांड से उसे आज सोलन आने का ऑर्डर भी दे दिया गया था शायद अदृश्य शक्ति को पहले से ही पता था कि विक्रांत को आज सोलन आना पड़ेगा इस वजह से उसके डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन के पहले ही सोलन में फिक्स कर दिया गया डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन सोलन का मेंटल हॉस्पिटल था और यह टास्क आज रात में ग्यारह पर होने वाला था डुप्लीकेट टास्क की टाइमिंग और लोकेशन जानकर विक्रांत को और ज्यादा हैरानी हुई रात के ग पचपन मिनट यानी कि अगला दिन शुरू होने के महज पांच मिनट पहले कहीं अदृश्य शक्ति कोई मैसेज तो नहीं देना चाहती सीरियल किलर हर रोज़ एक मर्डर कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस डुप्लीकेट टास्क के सहारे अदृश्य शक्ति अगले दिन के पहले ही विक्रांत का सामना इस खूखार का करवाना चाहती हूँ विक्रांत काफी एक्साइटेड हो रहा था साथ ही उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी घबराहट इस बात की थी क्यूँकी उसका डुप्लीकेट टास्क एक मेंटल हॉस्पिटल में होने जा रहा था यह सोलन जिले का काफी बड़ा मेंटल हॉस्पिटल था आसपास के जिले के लगभग सभी मेंटल पेशेंट का इलाज यहीं किया जाता है और साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ा पागलखाना भी है ऐसे में रात के तकरीबन 12 तकर खाने में जाना वाकई में घबराहट वाली ही बात थी खैर जब विक्रांत को पता चला की उसके टास्क की एग्जैक्ट लोकेशन पागलखाने के भीतर नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल के पीछे की तरफ वाली बाउंड्री वॉल के पास है तब जाकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली विक्रांत टास्क के लोकेशन पर तकरीबन ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनट यानी कि पौने बारह बजे ही पहुंच गया था ये एरिया काफी सन्नाटे वाला था यहाँ कोई आता जाता नहीं था और शायद पिछले कई सालों से यहाँ की सफाई भी नहीं की गई थी पेड़ों की सूखी पत्तियों से जमीन ढकी हुई नजर आ रही थी और बाउंड्री वॉल पर उगी हुई खाई और असंख्यक झाड़ियाँ इस बात का संकेत दे रही थी कि इस वॉल की भी मरम्मत पिछले कई सालों से नहीं हुई थी अभी विक्रांत का टास्क शुरू होने में दस मिनट का वक्त था ऐसे में विक्रांत अपनी गाड़ी में ही लाइट जलाकर बैठा रहा उसने रेडियो ऑन कर दिया लेकिन रेडियो पर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही चल रहा था उसने दो तीन चैनल बदल डाले लेकिन सभी पर प्रचार ही चल रहा था अंत में उसे एक चैनल पर गाना बजता हुआ सुनाई पड़ा हम थे जिनके सहारे वो न हो हमारे हम थे जिनके बॉलीवुड का क्लासिकल सॉन्ग बज उठा चांदनी रात की रोशनी जंगल में सन्नाटा और ये पुराना गीत विक्रांत को पुरानी यादों में डुबा ले गया उसे याद नहीं आ रहा था कि लास्ट टाइम उसने यह गाना कहाँ पर और कब सुना था कुछ पल दिमाग पर जोर डालने के बाद विक्रांत को याद आया कि उसने यह गाना बहुत साल पहले टीवी पर सुना था तब वो बहुत छोटा था लेकिन फिर भी उससे ये गाना बहुत पसंद आया था गाने के बारे में सोचते सोचते विक्रांत कब नैना की याद में डूब गया उसे पता ही नहीं चला नैना की एक एक बात करके कानों में गूंजने लगी उसका एक एक एक्शन विक्रांत की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा अंत में उसके कानों में नैना के आखिरी शब्द गूंज उठे विक्रांत तुम मुझे भूल जाओ विक्रांत तुम मुझसे वादा करो कि तुम पुलिस की नौकरी कभी नहीं छोड़ोगे तुम बेस्ट डिटेक्टिव भूल जाओ नैना तुम्हें भुलाना इतना आसान है क्या अगर मुझे भुलााना ही था तो मुझे खुद के इतने करीब क्यों आने दिया क्यों मुझे झूठे सपने दिखाए विक्रांत की आंखें आंसू से भीग चुकी थी रेडियो पर गाने का आखिरी स्टैंडा बज रहा था हम थे जिनके सहारे वो हुए न हमारे